इसी सोच के साथ विक्रांत को इतने बड़े अधिकारी के साथ बैठकर लंच करने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी विक्रांत को अपनी जुबान और आदत का अच्छे से पता था वो कभी भी कुछ भी बोल जाता है अगर कहीं गलती से रोनित के आगे भी उसके मुंह से कुछ इधर उधर निकल गया तो फिर लेने के देने पड़ जायेंगे रोनित का नाम आते ही विक्रांत को अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड जिया की याद आ गई जिया रोनित के बीच तो ठीक ठाक बात हो रही थी और वो दोनों एक ही शहर के है इसलिए विक्रांत ने सोचा कि लगे हाथ जिया को भी लंच के लिए बुला लिया जाए तो ठीक रहेगा फिर विक्रांत भी बेझिजक होकर रौनित के आगे बैठ सकेगा और रिया ने विक्रांत को काम दिया भी था उसने अपने बॉयफ्रेंड आर्यन के बारे में पता लगाने के लिए कहा था विक्रांत ने यह काम राघव को सौंप दिया था राघव ने अब कुछ पता भी कर लिया था लेकिन विक्रांत को जिया ऐसी बात करने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा था सो वो अभी तक जिया को कुछ बता भी नहीं पाया था सो विक्रांत ने सोचा की आज ये काम भी कर लू जिया को बॉयफ्रेंड आर्यन के बारे में पहले विक्रांत को लग रहा था की वो कोई का लेकिन सच्चाई कुछ और कार खरीदा जिया से पैसे मांग कर ले जा रहा था दरअसल उसने इसके लिए लोन अप्लाई किया हुआ था लेकिन लोन का पैसा आने में थोड़ा वक्त था सो तो उसने सोचा की जिया से पैसे लेकर पहले ये सब चीजें खरीद लेता हूँ फिर बाद में जब लोन के पैसे आ जाएंगे तो फिर जिया को उनके सारे पैसे वापस कर दूंगा वो जल्दी जिया से शादी करने का प्लान बना रहा था और फिर तभी ये सब सरप्राइज जिया को देने वाला था वो तो अच्छा हुआ कर तो कर ब्रेकअप करवा कर ही रहेगा अच्छा हुआ विक्रांत ने ऐसा नहीं किया वरना हालांकि पहले विक्रांत जिया से प्यार करता था क्योंकि जिया की शक्ल उसके पिछले जन्म की गर्लफ्रेंड से बिल्कुल मिलती जुलती थी शायद इसी वजह से विक्रांत जिया से अट्रैक्ट होने लगा था लेकिन जब से वो नैना से मिला उसका इंटरेस्ट नैना में आ गया था भले ही जिया से उसका अट्रैक्शन था लेकिन कभी उसके लिए प्यार वाली फीलिंग नहीं आई विक्रांत को प्यार वाली फीलिंग अब नैना के साथ आती है इसलिए अब उसे जिया को उसके बॉयफ्रेंड को देखकर कोई जेलसी भी नहीं होती है बल्कि जब से विक्रांत को यह पता लगा कि आर्यन जिया को सच्चा प्यार करता है तब से उसे, उसे खुशी ही हो रही थी विक्रांत ने तुरंत फोन करके जिया को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सारी बातें बताई और फिर लंच पर आने के लिए इन्वाइट कर दिया जिया भी विक्रांत का इन्विटेशन मना नहीं कर पाई उसने तुरंत ही आने के लिए हामी भर दिया अब तो विक्रांत का काम बन गया अब वो आराम से एसएसपी एस रोनित चौहान के साथ लंच कर सकता है जिया उनके सपोर्ट में वहाँ मौजूद रहेगी जिया से फोन पर बात करने के बाद तुरंत ही विक्रांत रोनित के बताए हुए रेस्टोरेंट के एड्रेस पर निकल पड़ा लगभग पैंतालीस मिनट की ड्राइव के बाद वो रेस्टोरेंट पहुँच गया जैसे ही विक्रांत रेस्टोरेंट के भीतर दाखिल हुआ उसे वहाँ कुछ टूटने की आवाज़ आई साथ में रोनित के जोर ऐसी दहाड़ने की भी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी विक्रांत तेजी ऐसी भागतावा अंदर की तरफ पहुँचा तो वहाँ पर लोगो की भीड़ लगी हुई थी रोनित ने विक्रांत को उसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुलाया था जहां उनकी मुलाकात पहली बार हुई थी विक्रांत जब वहां पहुंचा तो वहां उसने देखा कि शॉप का मालिक रोनित के साथ बातचीत कर रहा था वो काफी गुस्से में नजर आ रहा था वो दोनों किसी गंभीर स्थिति पर चर्चा कर रहे थे विक्रांत जाकर रोनित के बगल वाली कुर्सी आरोप बैठ गया हेलो सर क्या हुआ किसकी इतनी हिम्मत हो गयी जो आपसे अकड़ दिखा रहा है इतना कहते हुए विक्रांत ने कोल्ड ड्रिंक की बोटल खोल रोनित के आगे सरका दी फिर जैसे दुकान के मालिक की नज़र विक्रांत पर पड़ी उसने अपनी बात खत्म करते हुए कहा अच्छा आप लोग बैठिए मैं आपका ऑर्डर लेकर आता हूँ इतना कहकर वो किचन की तरफ चला गया क्या हुआ सर फिर से वही गाने वाले लोग आ गए हैं क्या फिर से वो लोग रेस्टोरेंट के मालिक को परेशान कर रहे हैं क्या विक्रांत ने अपनी आईब्रो को ऊपर करके इशारा करते हुए पूछा रोनित ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल को उठाते हुए कहा ये सब साले पीछे छुप रहते है और वहाँ से प्रॉब्लम खड़ी करते हैं रोनित ने कोल्ड्रिंक की एक घूंट पी और फिर उसके बाद विक्रांत को सारी बात बताने लग गए रेस्टोरेंट के मालिक ने रोनित को बताया कि उस दिन उन लोगों के जाने के बाद यहां दूसरे गुट के कुछ लोग आकर कब्जा जमाने की कोशिश करने लगे। वो रेस्टोरेंट के मालिक पर दबाव डाल रहे थे जिससे कि वो ये रेस्टोरेंट बेच चला जाए लेकिन चूँकी रेस्टोरेंट बहुत पुराना है और ये उसका पुश्तैनी काम है तो फिर भला वो कैसे इसको बेच सकता है जब मालिक ने रेस्टोरेंट बेचने ऐसी मना किया तो फिर उन लोगों ने यहाँ आकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया कभी यहाँ आने वाले कस्टमर को धमकाकर कर भगा देते हैं और कभी रेस्टोरेंट के सामने खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करके चले जाते हैं कभी कभी तो बाहर से कूड़ा लाकर रेस्टोरेंट के भीतर फेंक देते हैं जिससे कोई यहाँ बैठ न सके विक्रांत ये सारी बातें सुन मन ही मन हंसने लगा सच में इन सारों को काम करना नहीं आता ये बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं अगर मुझे ये सब करना होता तो एक दिन में ही दुकान खाली करवा कर चला जाता अच्छा ये बात है फिर विक्रांत ने रोनित की तरफ देखते हुए कहा आप अंदर प्राइवेट रूम में क्यों नहीं बैठे यहाँ बाहर लॉबी में क्यों बैठे अरे मैं यहीं बैठता हूं हमेशा अंदर मैं कभी गया ही नहीं रोनित ने बेझिजक होकर कहा। फिर उसने कहां की एक और घूट ली और फिर आगे बोलना शुरू किया मुझे रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि कोई बिल्डर है जो शॉप की जमीन हत्याना चाहता है वो पहले तो रेस्टोरेंट के मालिक के लिए इस जमीन के लिए साठ लाख का ऑफर दे रहा था लेकिन रेस्टोरेंट के मालिक ने मना कर दिया जब उसने शॉप को बिजनेस ऐसी मना कर दिया तो फिर वो बिल्डर मालिक को परेशान करने लगा फिर बाद में वो इसे बेचने के लिए तैयार भी हो गया लेकिन फिर बाद में वो बिल्डर अपनी बात से पलट गया वो इस जमीन के लिए तीस लाख से ज्यादा एक रूपया भी देने को तैयार नहीं था अब साले पहले से ही प्लान करके बैठे हुए थे आम लोगो को डराने धमकाने के लिए वो यही तरीका इस्तेमाल करते थे सीधे साधे लोगो को ऐसे ही लूटते थे Hmm, विक्रांत ने रोहित की बातों को सहमति जताते हुए कहा अरे आपका चेहरा कितना लाल हो गया बस अगर चेहरे पर थोड़ी सी दाढ़ी होती तो आप बिल्कुल सेंटर क्लोज लगते क्या रोहित ने चौकते हुए पूछा विक्रांत को एहसास हो गया कि उसने कुछ गलत बोल दिया है तो उसने तुरंत ही बात को संभालते हुए कहा अच्छा लेकिन लेकिन आप इतनी बड़ी टेंशन क्यों ले रहे हैं आप तो खुद इतने बड़े अधिकारी हैं आप चाहें तो एक पल में ही उनको सबक सिखा सकते हैं बस पुलिस स्टेशन पर एक कॉल घुमाने की देरी अरे नहीं विक्रांत रोनित ने फिर से कोल्ड ड्रिंक की घूंट मारते हुए कहा एक्चुअली यार ये मेरे रेंज से बाहर है और मैं ऐसे दूसरे थाने की पुलिस को ऑर्डर नहीं देना चाहता दूसरी बात ये भी है की अभी तक उस बिल्डर ने कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाया जिसको लेकर उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके विक्रांत ने रोनित की बात ध्यान ऐसी सुनी भी नहीं उसने रेस्टोरेंट के एक वेटर को इशारा करके अपने पास बुलाया और फिर एक और प्लेट लगाने के लिए कहा क्या हुआ कोई और भी आ रहा है विक्रांत से क्यूरी वो तो, तुम्हारी कोई दूर की दोस्त थी तो फिर भला तुमने उसे क्यों इन्वाइट किया है रोनित ने विकांत की तरफ देखते हुए सवाल किया विक्रांत कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया फिर उसने कुछ देर तक सोचते रहने के बाद कहा दरअसल वो आपके ही शहर से है ना तो मैंने सोचा की उसे भी बुला लू मान लो अगर मेरे मुंह से कुछ इधर उधर निकल जाए तो फिर वो संभालने के लिए रहेगी हम्म क्या विक्रांत की बातें सुनकर रोहित का सिर चकरा रहा था अच्छा और भी कुछ प्लान चल रहे हैं क्या तुम्हारे दिमाग में अगर कुछ और हो तो बता दो लग रहा है मैंने किसी गलत आदमी को चुन लिया है। क्या? क्या क्या कहा आपने गलत आदमी मतलब विक्रांत ने चौंकते हुए कहा रोहित ने हल्का खाचते हुए सामने पड़ी पानी की बोतल खोलनी शुरू कर दी फिर उसने एक घूट पानी पीते हुए कहा अब जब तुमने उस लड़की को बुलाई लिया है तो चलो ठीक है मैं अभी भी काम की बात कर लेता हूँ उसके सामने ये सब बात करना ठीक नहीं रहेगा वैसे तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं लगते क्या तुमने पहले इन सब के बारे में एक बार भी सोचा था विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो काफी कन्फ्यूज हो रहा था उसने रोनित की तरफ देखते हुए कहा किसके बारे में मैं समझा नहीं अरे मेरे बारे में तुम्हे नहीं लगा की मैं इतना सीनियर ऑफिसर और तुम एक छोटे से इन्वेस्टिगेटर तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठ लंच क्यों कर रहा हूँ तो विक्रांत ने आंखें थोड़ी बड़ी करते हुए कहा तो आप यहाँ किसी मकसद से आए हैं बताइए क्या जानना चाहते हैं मुझसे वाह बड़ी जल्दी समझ गए तुम रोहित ने विक्रांत की तरफ थोड़ी अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा हम लोग पहली बार भी यही इसी रेस्टोरेंट में मिले थे तब बेशक ये सब एक इतफाक था लेकिन उसी दिन से तुम तो मेरी नजर में थे जल्दी गुस्सा करने वाला शार्प और डिपार्टमेंट में अभी ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है फिर तभी से मैंने तुम्हारे बारे में और डिटेल निकालना शुरू कर दिया था और फिर मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता चला तुमने बहुत कम समय में काफी बड़े बड़े केस सॉल्व कर डाले और किसी भी केस और काम करते समय तुम जो तरीके अपनाते हो वो वाकई में काफी अच्छे होते हैं तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगी रोनित ने मुस्कुराते हुए कहा इसके बदले में तुम्हें जो पैसे और रिवॉर्ड मिलते है वो तुम अपने सीनियर में किसी को भी नहीं देते हो जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे लग गया था की मेरे लिए तुम बिल्कुल सही आदमी हो तुम्हारा कोई विकल्प ही नहीं है अरे वो सब गया भाड़ में आप मेरे को ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया